श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की जननी का गंगा तट पर निवास करने का संकल्प तथा दक्षिणेश्वर में आगमन श्री रामकृष्ण देव जब अद्वैत भाव की साधना में प्रवृत्त हुए थे उस समय उनकी वृद्धा माँ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में निवास कर रही थी ज्येष्ठ पुत्र राम जी के निधन के पश्चात अन्य दो पुत्रों की ओर दृष्टि निबद्ध कर शोकार्तननी ने किसी तरह धैर्य धारण किया था किंतु उसके कुछ ही दिन बाद लोग जब यह प्रचार करने लगे कि उनका कनिष्ठ पुत्र गदाधर पागल हो गया है तब उनके दुख की कोई सीमा न रही पुत्र को घर लेवा लाकर नाना प्रकार के चिकित्सा तथा शांति कर्मादि के अनुष्ठान से उनके उस भाव के कथनचित उपश्रम होने पर कुछ आसान्वित हो वृद्धाजननी ने उसका विवाह किया किंतु विवाह के पश्चात दक्षिणेश्वर लौटने पर गदाधर की अवस्था जब पुनः वैसी ही होने लगी तब वृद्धा वृद्धाजननी ने अपने को संभाल न सकी पुत्र के आरोग्य के निमित्त धरना देकर वे पड़ी रही तदनंतर महादेव जी के दैव आदेश से उनको यह विदित हुआ कि उनके पुत्र को दिव्योन्माद हुआ है उससे कुछ आश्वस्त होकर भी उसके कुछ दिन बाद संसार की आसक्ति त्याग कर वे दक्षिणेश्वर में पुत्र के समीप पहुँचे एवं जीवन के शेष दिनों को गंगा तट पर व्यतीत करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया क्योंकि जिनके लिए एवं जिन्हें लेकर संसार यात्रा का निर्वाह करना है वे ही यदि संसार से विदा ले लें तथा उन्हें त्याग कर चल लें तो फिर उनके लिए वृद्धावस्था में उसमें लिप्त रहने की आवश्यकता ही क्या है श्री मथुर बाबू के अन्न मेरु व्रत की चर्चा इससे पूर्व हम कर चुके हैं श्री रामकृष्ण देव की माताजी उस अवसर पर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उपस्थित हुई थी और तब से लेकर बारह वर्ष शरीरांत पर्यंत वे पुनः कभी कामार्पुकुर नहीं गई अतः जटाधारी द्वारा श्री रामकृष्ण देव को राम मंत्र की दीक्षा एवं उनके मधुर भाव तथा वेदांत भाव की साधना दक्षिणेश्वर में उनकी माता की अवस्थिति के समय ही संपन्न हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं श्री देव की माता के निलोभ एवं उदार स्वभाव के बारे में यहां पर हम एक घटना घटना का उल्लेख करना चाहते हैं। यह घटना उनके दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ दिन बाद की है यह पहले ही कहा जा चुका है कि उस समय काली मंदिर में मथुर बाबू का अटूट प्रभाव था एवं वे मुक्त हस्त हो विभिन्न सत्कार्यों का अनुष्ठान तथा प्रचुर मात्रा में दान कर रहे थे श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी प्रीति तथा भक्ति की कोई सीमा नहीं थी इसलिए जिससे उनकी शारीरिक सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि न हो तदर्थ व्यवस्था करने के लिए वे गुप्त रूप से सदा सचेष्ट थे किंतु श्री रामकृष्ण देव के कठोर त्याग को देखकर उनसे यह बात स्पष्ट रूप से कहने का उन्हें तब तक साहस नहीं हुआ था इसलिए एक दिन एक ऐसी जगह पर खड़े होकर जहाँ से श्री राम कृष्ण देव सुन सके मथुर बाबू ने हृदय राम से इस बात का परामर्श किया कि वे श्री राम कृष्ण देव के नाम कुछ भूसंपत्ति लिख देना चाहते हैं इस बात को सुनते ही श्री राम कृष्ण देव उन्मत्त की तरह साले तू तो मुझे विषय बनाना चाहता है यह कहते हुए उनको मारने दौड़े थे अतः मन में अभिलाषा रहने पर भी उसे कार्य में परिणत करने का अवसर मथुरा मोहन को प्राप्त नहीं हो सका था श्री रामकृष्ण देव की माताजी का वहां आगमन होने पर उन्होंने उचित अवसर समझकर वृद्धा चंद्रा देवी को दादी संबोधन से प्रसन्न किया वे प्रतिदिन उनके समीप आते और विभिन्न विषयों पर सलाह परामर्श करते इस प्रकार क्रमशः वे उनके विशेष प्रिय पात्र हो गए तदनंतर एक दिन समय पाकर वे उनसे आग्रह करने लगे दादी तुमने तो कभी मेरी कोई सेवा स्वीकार नहीं की यदि तुम वास्तव में मुझे अपना समस्ती हो तो अपनी इच्छानुसार स्वयं मुझसे कुछ मांग लो मथुरा मोहन की उस बात से सरल हृदय वृद्धा अत्यंत विचलित हो उठी क्योंकि बहुत सोचने विचारने पर भी उन्हें किसी प्रकार का कोई अभाव प्रतीत नहीं हुआ इसलिए क्या मांगना चाहिए यह वे निश्चित न कर सके बाध्य होकर उनको यह कहना पड़ा बेटा तुम्हारे प्रेम से इस समय मुझे तो कोई अभाव नहीं है जब किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तब मैं स्वयं मांग लूँगी यह कहकर वृद्धा ने अपना संदूक खोलकर कर मथुरा मोहन से कहा यह देखो मेरे पास पहनने के इतने कपड़े बचे हुए हैं और तुम्हारे प्रेम से यहाँ पर मुझे भोजन आदि का तो कोई भी कष्ट नहीं है सारी व्यवस्था तो तुमने कर ही दी है और तुम ही सब कुछ कर रहे हो फिर तुम ही बताओ मैं क्या मांगू? किंतु मथुर बाबू सहज में मानने वाले नहीं थे अपनी इच्छा इच्छानुसार कुछ मांगो यह कहते हुए बारम्बार अनुरोध करने लगे तब श्री रामकृष्ण देव की जननी को एक अभाव का स्मरण हो आया हँसती हुई वह बोली यदि तुम्हारी इच्छा कुछ देने की ही है तो इस समय मेरे पास मंजन के लिए तमाकू नहीं है मुझे एक आने की तम्बाकू ला दो इस बात को सुनकर विषयी मथुरा मोहन की आंखें डबडबा उठी उनको प्रणाम कर वे बोले ऐसी माता न हो तो क्या कभी इस प्रकार के त्यागशील पुत्र का जन्म संभव है यह कहकर उन्होंने उनके कथनानुसार तम्बाकू मंगा दिया